दिष्टांत दिष्टांत परस्य को विस्तार करने के लिए श्रुति साहस्य शेनो वो विपरीपत शात साहसपक्षल ध्रीयत एवेवाय पुरुषा धावति युक्त न कंचन कामं कामयते न कंचन स्वप्नं पश्य इत्यस्य बृहदारण्य के वाक्य अर्थम संक्षिपे आद्य अस्मिन आकाश ये तो दृष्टान्त आकाश में शेनो हो बड़े पक्षी सुपर्ण पक्षी छोटे विपरीपत्य विशेष नाना परिपत्य इधर उधर उड़ू उड़ू करके शांत थक जाते है संहत्य पक्ष पक्ष कोके स्व आयोग अपने घर मिल के लिए धारण करके चल जाते हैं एवम एव आयम पुरुष ये पुरुष मनुष्य ए तस्मे आनंद आय धावती इसी सुश्रुति काल में ब्रह्मान प्राप्ति के लिए अनुभव के लिए दौड़ता है वो कैसे आनंद काम है यत्र सो न कंचन काम काम न कंचन स्वप्नं पश्यति सोकर के लेटा हुआ और विचार करता है कुछ प्राप्त करने की इच्छा करता है वो सुसूति तो जागृत है लेट जाने से नहीं उसकी भी करने के लिए न कंचन काम काम है और कामना बंद हो जाने पर स्वप्न दिखता है उसकी निवृत्ति करने के लिए न कंचन स्वप्न पी स्वन नहीं जागृत नहीं तो सुशुच्चित अवस्था में वो आनंद इसके लिए दौड़ता है ये बृहदार के वाक्य का अर्थ संक्षेप करते है शेनो वेगेन नीड़क लंपट शय व्रजेत जीव सुप्ति तथा जीवा तथा धावे ब्रह्मंदेक लंपट जीवः सेना सेना ही इच्छा करने वाला चाहता हुआ सेन पक्षी वेगन साहितम ब्रजित सोने के लिए नीड़ में अपने सामने में बेगन दौड़ता शाम होने पर सेन पक्षी तथा जीवः ब्रह्मानंद कलम पट सु जीव भी इसी प्रकार जिस प्रकार से नीड़ कलम पट नीड़ की केवल इच्छा करते हुए वहीं शनि के लिए दौड़ जाता है ठीक इसी प्रकार जीव है ब्रह्मानंद ही कलम पट ब्रह्मानंद ही केवल इच्छा करता हुआ सुप्ति धावित सु दौड़ता है सौ चोड़ करके सुल जाता है यशा आकाशे सर्वतः प्रचरन विपरीपत्य सौर उड़ते उड़ते नाना पक्षी से नाम का पक्षी गगने है संचार निमित्त श्रम परिहार आयो संचार के कारण श्रम होता है समय परिहार करने के लिए सही तुम ब्रज तुम करते शयन कर सोने के लिए निर्णय का लम्पट निर्डय घोसला कुलाय खान एक अभिलाषण लम्पट का ही एक अभिलाष इच्छा करने वाले ब्रजी दौड़ जाता है शीघ्र तद्वद जीव भी मनोपाधि मनोपाधि जिसका जीव चिदा ब्रह्मंदे का विलासवान ब्रह्मंदे कलमपट केवल ब्रह्मनंद इच्छा करता हुआ साले शीघ्र गचे हृदया काशी को जाता है सो जाता है का धावे दूसरा दृष्टान्तृहदारण क्या स यहाँ कुमाराजो वहाब्राह्मण वुमर बाहाराजे महाब्राह्मण ज्ञान अति घीम आनंद से ग आनंद के अति तो को प्राप्त करके सही तो आर सहसाएव एक ये करोति जीव। इति कुमार दिष्टान प्रदर्शन परम कुमार महाराज महाब्राह्मण तीन दिष्टा प्रदर्शन करने वाले गृहदारणी के बाला की ब्राह्मण गत वाक्य बाला की ब्राह्मण व्याख्या श्लोक त्रय नाचे तीन श्लोकों के द्वारा उसकी व्याख्या करते हैं अति बाला स्तनम पी मृदुश्या हसन हसं राग देशाद्यप अनु अनुत्पत्ते राग देशापत्ते रानंदेक स्वभाव भागंद मृदुश्या हसन राग देशापत्न स्वभाव भाग तो। अति बाल स्तन पीतवा छोटे अति बाल है।, हसन, है राग देशा है। कोई राग देश नहीं अ, मेरा दूसरा पर ये मेरा है ये अन्य का है ये कुछ बुद्धि नहीं है तो फिर किसी ने राग द्वेश नहीं बने से बस आनंद स्वभाव भाग आनंद एक स्वभाव भजे आनंदे का स्वभाव भाग बड़े आनंद होकर लेता है जैसा स्तन स्तन पान करने वाली नासिकाटो हो करने सचुता आगलम स्तनम पाए तो एकदम पेट भर पी लिया कहा तो आ गलम तक गला भर गया तो मृदुत्वादि गुण योगी ने तलपी तलपसया में कोमल सया में सोया लिया साहित्य ज्ञान उसका स्वकिय पर ज्ञान है ये ये मेरा दूसरा कुछ नहीं में नहीं किसके लिए राग देश नहीं होने से राग आदि रही प्रसन्न सुखमूर्ति वो वतिष्ठते थे सुख मूर्ति से कति प्रसन्न रहता है भूखोने पर रहता है के लिए बड़ा खुश हतन, महाराज सावभौम महा। संतृप्ता सर्वोग मानुषानंद सीम मानुषानंद सीमा प्राप्तनंदेक मूर्ति भाट सानंदेक मूर्ति भाट महाराज सातृप्त मानुषानंद सीमानंदेकमूर्ति सार्वभम महाराज सार्वभौम ईश्वर सम्राट महाराजा प्राप्त है अत्यंत तृप्त होता हुआ मानुष आनंद सीमा प्राप्त मनुष्य को प्राप्त होने वाले जो आनंद उसकी सीमा जितने आनंद प्राप्त हो सकता है सब उसको प्राप्त है प्राप्त करके आनंद एक मूर्ति भाग आनंद एक मूर्ति भजती राजा बुद्धि अविशदुद्धि भी विषद शुद्ध ज्ञान नहीं हुआ फिर भी सब मनुष्य आनंद से प्राप्त है सर्वे मानुष आनंद मनुष्य आनंद प्राप्त हो जाता है और कुछ इच्छा का विषय नहीं रहता है ये सार्वपम रजा हो प्रार्थनीय अभाव है ना सारा पृथ्वी का ईश्वर कुछ प्राप्त करने की बाकी नहीं यदि राग आदि रही तो आनंद मृत्यु रहता है अवतिष्ठी मानुषांद काूर्ति महाभिप्रो ब्रह्म वेदी महाभिप्रो ब्रह्म महाविप्रो कृत कृत्यलक्षण कृत कृत्य तो लक्षण विद्या विद्या विद्या परमां परमां कृता विद्यानंदते महाभिप्रम ब्राह्मणे ब्रह्म वेदी ब्रह्म वेत्ति ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म ज्ञान होने पर कृतकृत्य हो जाता है कृतम कृत्यम ये नो था सो कर लिया कृतकृत्य तो लक्षण स्वरूप है ये परमा विद्यानंद की परम काष्टा है कृतकृत्य तो ज्ञान हो गया तो और कुछ बाकी नहीं रहा कृतकृत है लक्षण जिसकी परमाकाष्टा है विद्यानंद से परमाकाष्ठा सीमा को प्राप्त करके अवतिष्ठांत रहता है जैसा वहा महाविप्रोकाश महाब्राह्मण <small> ब्रह्म के से प्रत्येक अभिन्न ब्रह्म साक्षात्कार ब्रह्म प्रत्येक से अभिन्न अहम अस्म ब्रह्म ऐसे साक्षात्कार होने पर हम अहम कृतकृत मानता है इतम रूपां विद्यानंद से परमान सीमा ये परम सीमा है जीवन मुक्तता प्राप्त हुई जीवन मुक्ति प्राप्त होते हुए प्राप्त करे के परमान ही रहता है अवतिष्ट जिस प्रकार तीन दृष्टान्त थे अति बाल महाराज और ज्ञान किसी प्रकार सुप्तोपी सुप्रोपी आनंद रूप सिंह भी ऐसे आनंद रूप होकर रहता है कौन महाराज है ब्रह्म ज्ञानी सभी महाराजा ब्रह्म ज्ञानी कोई भी हो एक मगावी हो सुरस्वती अवस्था में ऐसे आनंद सब कहते है ननु नएते कुमार किमिति दृष्टि कृता नशंक्य दृष्टान्त उदाहतात्मा त्रय किमिति दृष्टान्ति कृता तीन के दृष्टान्त बनाए कुमार महाविप्र और सार्वभम अन्य क्यों नहीं तो दृष्टान्त उदाहरण का तात्पर्य कहते हैं मुग्ध बुद्धाबुद्धा लोके सिद्धा सुखात्मका लोके सुखात्मका उदाता न मने तो दुखिनो न सुखात्मका उदाहृता बुद्धाति बुद्धा बुद्धा लो, सुखात्मका लोके सिद्ध मध्य नहीं उदाहता बुद्धाति बुद्धाबुद्धा लोके सुखात्मका सिद्ध अन्य तो दुखे न सुखात्मका जो तीन उदाहरण दिया मुग्ध बुद्ध अतिबुद्ध मुग्ध हो गया बाल और बुद्ध ये सामान्य विवेकी राजा और अतिबुद्ध है ज्ञानी ये सुखात्मक लोक में सिद्ध है जिनका उदाहरण दिया अन्य तो दुखी सुखात्मक कोई नहीं विवेक शून्य न मध्य अति बाल सुखी कोई विवेक नहीं सुखी जो दुष्ट दिया सुखी और विवेकियों में सार्वभौम सार्वभम राजा सब विषय भू प्राप्त है सुखी अति विवेकी सु आनंद आत्म साक्षात्कार ब्रह्म ब्रह्मानंद साक्षात्कार हो गया तो भी सुखात्मक हो इतरे तू अन्य कोई भी ऐसे सुखी नहीं सर्वदा रागादि मत्वाद मत असुखी न राग देशादी होने से सुखी नहीं हो सकते हैं दृष्टान्त अन्य का दृष्टान्त नहीं दिया अविवे की बाल अरे समृद्धार होने पर सब भोग प्राप्त हुआ तो जो महाराज सार्वभम और ज्ञानी अन्य बाकी सब दुखी हो लोके भगवत तो सुखी न हो प्रकृत की माया तुम इतना द्रष्टांति के श्रुति वाक्य से तात्पर्य में हो सुखी हो प्रकृति में क्या आया तो शंका क्या कहते दाष्टान्ति के श्रुति वाक्य का तात्पर्य कहते ना तो दृष्टांत दिया इसी प्रकार सुसूच्यवस्था में आनंद दाशांति कुमार ब्रह्नंदेक तत्पर स्त्री परिशक्त वेद न बाह्य ना चातर ना ना कुमारादि बादेवा, परह, ना ना स्त्री न अयम सशत पुरुष कुमार ब्रह्म तत्परः न बाह्यम ना चातरम वेद स्त्री परिशोक स्त्री के द्वारा परिश्ता कामी पुरुष स्त्री के द्वारा आलिंगित होकर के असम बाहर अंदर कुछ सोचता तो नहीं वो आनंद है न बाय ना भी चातरो जिस प्रकार इस प्रकार कुमारी कुमारधिपत कुमार ज्ञान जैसे अयम सुसूत्र पुरुष का तत्पर ब्रह्मानंद के तत्पर इसे रहता है अंदर और कुछ बाहर अंदर ज्ञान शून्य आनंद, आनंद, आनंद रहता है कुमारधिपत कुमार यथा आनंदभाज आनंद भजनते आनंदभाज भजनी सूत्र शून्य प्रत्युता सर्वाता लोपता है आनंदभाग आनंद आनंदभाग आनंद अयम शुश्रूष ब्रह्मनंदेक अर्थात भाग, ब्रह्मानंद को प्राप्त करता है सदर्थव ब्रह्मनंदेक युक्ति प्रदर्शन पर वाक्य है ब्रह्मनंदेपर के युक्ति सूत्र में कहा गया तद्यथा तो प्रिय संपरी सक्तो न बाह्य किंचन वेद न एवम एवाएम पुरुषों का आज्ञा ना संपरिशोक न बाह्यम किंचन वेदनातरम ये गृहदारणी में कहा गया जिस प्रकार प्रिया स्त्री से समरीशुक्त कोई तो काम प्रिय स्त्री से आलिंगित तो होकर के रहता है तो समय न बाहर कुछ सोचता है न अंदर कुछ सोचता है बाह्यम किंचन वेद न अंतरम वही विषय प्राप्त होने पर थोड़े समय सूचना बंद हो जाता है अंदर भार सचना सौ शांत हो जाता है आनंद रहता है एवं एवं अयम पुरुष औ समय अंतरण शांत हो जाने पर ब्रह्म आनंद होता है यह पुरुष अवस्था में प्राजे न आत्मा ना प्राज्ञ आत्मा परमात्मा के साथ एक हो जाता है संपरिषो तो एक ही पुत्र न बाह्य किंचन वेद अंदर भार कुछ नहीं जान करके आनंद रूप रहता है ये ज्योतिर् ब्राह्मण गया ज्योतिर्ब्राह्मण गाक्यम अर्थ तो अनुक्राम अर्थ से पढ़ते स्त्री परिस न बाह्यम नेद यथा लोके प्रिय स्त्रीय आलिंगित तो। प्रिय स्त्री से प्रिय हो स्त्री नहीं तो प्रिया नहीं है कोई अप्रिया है वो भूत आदि मानने के लिए वो तो आनंद नहीं प्रिया हो स्त्री से आलिंगित हो और काम पुरुष हो तो बाह्य आध्यंतर विषय ज्ञान शून्य होने से सुखमृत रहता है इसी प्रकार सुश्रुत में भी आत्मना परमात्मा के साथ ऐके एक एकता को प्राप्त करते हुए जीवो बाह्यदिषान अभाव बाह्य अंदर विषय ज्ञान ही होने से आनंद रूप ही रहता है सुश्रुति अवस्था में कहा स्त्री परिशक्त भी बाहर अंदर नहीं जानता है सुसूप पुरुष भी बाहर अंदर नहीं जानता है तो बाह्य अंदर दृष्टान्त दृष्टांतिक में क्या है दिखाते है अत्र दृष्टान्त वाक्य वाक्योर बाह्य अभ्यंतर शब्द दृष्टान वाक्य में भी बाह्य अभ्यंतर है दृष्टांतिक्त पुरुषों के लिए बाह्य अभ्यंतर है दोनों को नहीं जानते विवक्षित अर्थक देखाते हैं बाह्य रखा वृत्तम गृह कृत्यंग यहाँ बाह्य नीस्थ स्वप्न आंतर दृष्टान्त में जो स्त्री परिसमी खेले बाह्यम रक्षा दिजम वृत्तम मार्ग में रास्ता में जो कुछ घटना बाह्य हुआ और अंतर हुआ गृह कृत्यम अंतर घरकारी अंदर तो अंतर कुछ नहीं सोचता है काम पुरुषम तथा सुस्तुत अवस्था में बाह्य हो गया जागरणम जागरण देह के विषय बाहर विषय देखता है और अंतर हो गया स्वप्न नाड़ी स्थ स्वन नाड़ी में स्थित होकर स्वप्न देता है वो अंतर कहा गया ये दोनों दृष्टान अर्थ स्पष्ट कर दिया दोनों बाह्य अंतर नहीं दे करके आनंद रूप से कहते हैं वृत्त कांतर नाड़ी स्थ स्वन के जागृत वासना मध्य प्रतीयमान प्रपंच जागृत काल में जो अनुभव करता है उसे वासना होती है और वासना से ही नाली में प्रतीयमान होता है प्रपंच वो दिखता है उसको सपना कहते हैं तथा जीव सुनंदेण अवतिष ब्रह्मेण अवतिषति यु प्रदर्शन प्राया अतर पिता पिता इत्यादि का यहाँ श्रुत सात्तर सुसुति में जीव ब्रह्मानंद अवतिष्ठते ब्रह्मान रूप से रहता है इसमें युक्ति प्रदर्शन पर श्रुति वाक्य क्योंकि अत्र पिता अपिता सुश्रुति में पिता पिता नहीं रोगी भी रोगी नहीं दुखी भी दुखी नहीं ना राज सम्राट सम्राट है निकमगा भिकमगा है कुछ रहता है स्मरण होता है इसे पिता अपिता हो अधिकांश से ब्रह्मान रूपये अन्य कोई कुछ और नहीं रहता है सूचिका तात्पर्य कहते पिता सुप्ता बपिता बपिते जीवत्व सुप्त ब्रह्म नो जीव सुसारि समीक्षा सब तो पिता पे अपिता इत्यादि जीवत्व बारनाथ पिता भी अपिता हो जाता है ऐसा कह करके जीवत तो नहीं रहता सुश्रुत अवस्था में सब तो नो जीव सुसुत में जीवत तो ब्रह्म ही होता है नो जीव जीव नहीं क्यूँकी संसारित से असमीक्षण संसारित्व का समीक्षण होता है सुश्रुतव समीक्षण से वो संसारित नहीं जीवन नहीं ब्रह्म अतः तो आध्यासिदी जीव धर्म पितृत्व आदि जो जीव का धर्म आध्यासिक वास्तव आत्मेना च पितृत्व पुत्रत् किसकी अपेक्षा करेगी पितृत्व पुत्रत्व मनुष्यवाद्यासिकर्म श्रुत निवार श्रुति में स्पष्ट का पिता अतिता होती मुको अमुक होती मुग्ध मुग्ध कुछ नहीं कोई धर्म नहीं रहता सांसारिक धर्म नहीं रहता है तो सुस्वती अवस्था में जीवत्व की प्रतीति होती है जीवत्व प्रतीत जीवत्व सप्रती तो ब्रह्म का ब्रह्म रूप ही रहता है तो। पिता अभी शंका करते श्रुति में कहा पिता अपिता भवति पितृत्व तो आदि अभिमान नहीं तो अभि रहे किंतु सुखित्वादि अभिमान रहे संसार क्यों नहीं होगा सुखित्वादि तो संसार क्यों नहीं होगा ऐसा शंका करने पर उत्तर देते संसार से देहाभिमानूल तो देह अभिमान होने से ही संसार है जन्म मरण जरा व्यादि देहा अभिमान मूलक है काल में देहा अभिमान रहेगा देहाभिमान नहीं रहने से संसार का भी अभाव मनवा नए तत्प्रतिपादक इसका संसार अभाव प्रतिपादक श्रुति वाक्यो तथा सर्वान शोकान से हृदय में जितने शोक है शोक पार कर लेता है कोई शोक नहीं रहता है इस समर वाक्य श्रुति वाक्य को तात्पर्य व्याचिष उसका तात्पर्य कहते व्याख्या करते है पितृत्व पितृत्द्यभि यहा दुखाक सही सुख दुखा तस्पते तीर्ण सर्वान् शोकान्वका यह पितृत्व आदि अभिमान सही सुख दुखा करो जो पितृत्व आदि अभिमान है तो, पुत्रत्व तो, मनुष्य ब्राह्मण तो, विद्वत्व तो, तो, धनत्व तो, ये सब अभिमान से ही सुख दुख होता है तस्मिन अपगते अभिमान जो नहीं रहेगा पितृत्व आदि अभिमान जो नहीं रहेगा तो सर्वान शुकान अयम अयम सुसूत पुरुष सर्वांग शोकानीन सब शोक पार कर लेता है अभिमान नहीं रहता है तो सुख दुख कुछ नहीं विषय सुख दुख दुखा नहीं सुख भी नहीं और जो ब्रह्मानंद सुख है वो विषय जन्य है okay. नहीं। नहीं। वो रहेगा सुसूचित में विषय okay. अभिमान नहीं रहेगा तो ब्रह्मानंद सुख रहेगा वो अभिमानजन्य है क्या अभिमान जन्य सुख दुख क्या अभाव हो जाएगा नित्य जो सुख हो तो ब्रह्मानंद तो रहेगा न उदाहरता न सुख प्राप्ति मुख तो अभिदीयमान उपलब्य थे ये जो श्रुति के द्वारा सुख प्राप्ति मुख तम तो शब्द से अभिधेयम कहते भी नहीं दिखती है सुख प्राप्ति तो नहीं कही जाती शब्द से इतना श त्रभिधान परं सुखप्राप्ति कथन पर सूची सूचिवाक्य को अर्थ से पढ़ते सशक्ति काले सकले काले सकले विली तमसा सुखती्रूते हाथी श्रुति सकले सकले विलीन सस्व काल में सब विलीन हो जाते हैं अंतकर्ण इंद्र सब अपने कारण अज्ञान विलीन हो जाने पर तो समस्या आवृत सुख रूप उपेती अज्ञान से ढका अज्ञान ते समाभतम सुख रूप उपय प्राप्त करता जीव इति आतर्वणी श्रुति ब्र कहती है सकल सकल क्या है जागृद आदि लक्षण प्रपंच जागृत सपन प्रपंच जी जीतने अभिमान के कारण सब लीन होगी क्यों लीन होते है स्वपादान भूतायाधान प्रकृत उपाधि अंतकरण अपने कारण अज्ञान लीन होने पर उसके तद उपाधि के जीतने अभिमान आदि सब लीन होगी अपने उपादान भूत तम तो प्रधान समय तो है प्रधान जी प्रकृति तो में लय होगी, तमसा तया प्रकृति आरू तभी अज्ञान से ढका गया आच्छादित तो जीव सुख रूप ब्रह्म उपेति सुख रूप प्राप्त करता है सूचे कई बल्य उपनिषद वाक्य का अर्थ है न केवल केवलम अयम श्रुति प्रसिद्ध कि सर्वा सिद्धों त्या अयम अथ केवल श्रुति प्रसिद्ध नहीं न केवलम अयम केवलम अये केवलम अय श्रुति प्रसिद्ध केवल श्रुति प्रसिद्ध अर्थ है ये बात नहीं किंत सर्वा सिद्धों सबके अनुभव सिद्ध है सस्वती काल में आनंद रूपयी सुखमस्वात्म न वे किंचितिश्ते सुखा ज्ञाने ज्ञान पामृश जब तो सो कर के जब गया क्या कहता है सुकम अहम अस्म सुख से सो गया न किंचित अभी कुछ मुझे पता नहीं चला नहीं कुछ जाना सुख से सो गया दो चीज में सुकम अश्व अम सुख से सो गया सुख का भी स्मरण कर रहा है तो करके उठ गया सुरशतिकाली न का भी अनुभव कर रहा है नहीं अनुभव तो वर्तमान विषय का होगा सुरश्रुति काल अतीत हो गया वर्तमान उसका अनुभव हो होगा संबद्ध वर्तमान चक्ष आदि न अनुभव प्रत्यक्ष होगा प्रत्यक्ष होगा वर्तमान काल विषय का अतीत का प्रत्यक्ष होगा नहीं होगा इसे वर्तमान उसका अनुभव नहीं होता है स्मरण है स्मृति अनुभव दो प्रकार ज्ञान है सुखम अहम साम सुख का स्मरण और न किंचित अदिशम कुछ पता चला राज में कुछ क्या हुआ न किंच का ज्ञान था? तो तो तो था नहीं सब का अज्ञान था अरे क्या कहता है किसी का ज्ञान नहीं चाहता सबका अज्ञान था अज्ञान का भी स्मरण कर रहा है दो का स्मरण हुआ सुख का भी स्मरण और अज्ञान का भी सर्वा विषय अज्ञान का स्मरण इस सुखते सुखा ज्ञाने परामृशति च उत्थित उथित जग्ञ पुरुष सुखाज्ञा परामृशति सुस्र अवस्था में सुखम चुखा ज्ञाने दोनों का स्मरण कर रहा है किस किस का सुख और सुसुखता पुरुष सोयावा जग्ञा पता एवं कालम सुखम अहम अस्म न किंचितिश ऐसा स्मरण करता है इतने काल में सुख हो गया कुछ पता नहीं चला इतम निद्राकालीन सुखा ज्ञाने परामर्शति निद्रा जो जो का दिवजन सुखम चौखा ज्ञान दोनों का स्मरण करता है परामर्शति का तो स्मरती जो करता है इससे निश्चय होता है उस अनुभव हुआ था अनुभूत का स्मरण होगा yeah. स्मरण तो अनुभूत ही होगा अभी स्मरण करता है तो उसमें अनुभव हुआ था अब सुख तो सुखम अस्थित अवगम्य थे स्मरण अन्यथा सुख है ऐसा निश्चय होता है उसमें अनुभव हुआ था तभी तो स्मरण होता है पूर्णमे पूर्ण स्वाम